देवी भागवत मणि द्वीप का वर्णन व्यास जी कहते हैं राजन इस पुष्प राग निर्मित परकोटे के आगे के आगे कुंकुम समान अरुण विग्रह वाला पद्म राग मणि का एक परकोटा है इसके बद्ध की भूमि भी ऐसे ही वर्ण से संपन्न है यह प्राकार दस योजन लंबा है अनेक गोपुर और द्वार उसकी शोभा बढ़ाते हैं राजन यहाँ के सैकड़ों मंडप पद्मराग पद्मियों के स्तंभों से युक्त है उन कलाओं का एक एक पृथक लोक है अपने अपने लोक की वे अधीश्वरी हैं। वहाँ की जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सभी पद्मराग से बनी है अपने अपने लोक के निवासियों तथा तो अपने अपने वाहनों से युक्त ये कलाएं अत्यंत शोभा पाती हैं जन्मेजय मैं तुम्हें इन कलाओं के नाम बतलाता हूँ सुनो पिंगलाक्षी विशालाक्षी समृद्धि वृद्धि श्रद्धा स्वाहा सदा अभिक्षा माया संज्ञा वसुंधरा त्रिलोकधात्री, सावित्री गायत्री त्रिदेश्वरी स्वरूपा बहुरूपा स्कंदमाता अच्त प्रिया विमला अमला अरुणी आरुणी प्रकृति विकृति सृष्टि स्थिति संघति माता संध्या परम साध्वी हंसी मर्दिका भद्रिका देवमाता, भगवती देव की कमलासना त्रिमुखी सप्तमुखी सुरासुर, विमर्दनी, लंबोष्ठी, ऊर्धकेशी बहुशीर्षा विकोदरी, रथरेखा शशिरेखा गगनवेगा पवनवेगा, भुवनपाला मदनातुरा, अनंगा अनंग मथना अनंग मेखला अनंग कुष्मा, विश्वरूपा, रूपा सुरधिका छयकरी शक्ति अक्षोभ्या सत्यवादनी बहुरूपा सुचिब्रता उदारा और वागीषी ये चौसठ कलाएं कही गई है इन सभी कलाओं के मुख प्रज्वलित जिह से संपन्न है ये अपने मुंह से अग्नि उगल उगला करती हैं हम सभी जल को पिए हुए डालती हैं अग्नि की सत्ता हमारे सामने नहीं ठहर सकती हम पवन को रोक देने में तत्पर हैं अभी अभी सारा जगत हमारा ग्रास बन जाएगा इस प्रकार के शब्द उच्चारण करने वाली ये कलाएं क्रोध के आवेश में आकर सदा आंखें लाल किए रहती हैं उन सभी कलाओं के हाथों में धनुष और बाल शोभा पाते हैं उन्हें युद्ध करने की अभिलाषा सदा लगी रहती है उनके दांतों के कटकटाने से वहां की दिशाएं बहरी हुई रहती है उन एक एक कला के पास सौ सौ अक्षणी सेना बताई जाती है अपने हाथ में सदा धनुष और बाण धारण करने वाले वे सैनिक पिंगल वाले उठे हुए केसों से संपन्न कहे गए हैं एक एक शक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि वे लाखों ब्रह्मांडों का संहार कर डाले राजेंद्र ऐसी शक्तियों की सौ अक्षणी सेनाएं प्रत्येक कला के साथ में रहती है इस जगत में वे क्या नहीं कर सकती यह कहना मेरी शक्ति से बाहर है उन्हें इस पद्मराग निर्मित परकोटे के भीतर युद्ध की सारी सामग्रिया सदा प्रस्तुत रहती है यहाँ के रथों हाथियों घोड़ों शस्त्रों और गलों की तो गणना ही नहीं की जा सकती राजन इस पद्मराग में परकोटे के आगे गोमेद रत्न से बना हुआ दस योजन का एक महान प्राकार है इसकी कांति जपा अड़हुल के फूल जैसी भाषित होती है इसके मध्य की भूमि भी ऐसे ही वर्ण सुशोभित है गोमेद के प्रकार में जैसा वर्णन मिलता है ठीक वैसे ही भवन आदि भी इसमें है पक्षी श्रेष्ठ खंभे से वृक्ष बावलियाँ और सरोवर ये सब भी गोमेद मढ़ी से ही निर्मित है सबका विग्रह कुमकुम के समान अरुण है इस प्रकार के मध्य भाग में बत्तीस प्रसिद्ध महान शक्तियाँ या देवियाँ निवास करती हैं इन देवियों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पाते हैं और ये सभी गोमेद मणि से अलंकृत हैं